देवी भागवत भगवतीसरा स्क मुक्ता मनील मनीलधल छाए मुखैस्त्रीक्षण युक्ताबद्धरत्न मुकुटा तत्वा गायत्री वरदा भयांकुशकशाशुभ्रं कप गुण शंखम चक्रमथारिंद युगलम हस्तम भजे श्री जगदम्बिका यमहा जन्मेजय ने पूछा भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधना करने की आज्ञा दी है अतः वे कौन देवी हैं कैसे और कब प्रकट हुई उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है उसका कैसा रूप है और क्या विधान है दयानिधे निधे आप सर्वज्ञान सम्पन्न हैं विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए ब्राह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए क्योंकि भूदेव ब्राह्मण के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का दायित्व इन पर रहता है पराशर नंदन व्यास जी अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ आप बतलाने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई सो वह महान कठिन विषय है उसमें अनेक प्रश्न उड़ जाते हैं यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है राजन कहता हूं सुनो एक समय की बात है गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ वे बड़े शांत स्वरूप थे उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया उन्होंने आज्ञा दी तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा मैंने कहा मुने आप बुद्धिमान हैं मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन हैं मुनिवर यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हो गया द्विजवर साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं? कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं वे कहते हैं देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता वे आत्मा में रमण करने वाले हैं देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निलिप्त रहते हैं वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं अतः वे ही सृष्टि स्थिति और संहार के आदि कारण हैं दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं वे शक्तिशाली पुरुष अव्यक्त अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है वे शांत स्वरूप हैं सभी और उनका मुख है वे व्यापक पुरुष हैं विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है वे कभी जन्मते और मरते नहीं हैं कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्वेदता पुरुष हैं संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है वे देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वे सूर्य को जगत श्रष्टा कहते हैं वे सावधान होकर प्रातः सायम उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं कितने लोग सतक्रतु इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनकी उपासना करते हैं वे कहते हैं देवराज इंद्र के हजार आँखें हैं तथा वे संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं यज्ञेश सुरेश एवं त्रिलोक के कहने कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है वे सची के स्वामी यज्ञों के भोक्ता सोमरस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी हैं कुछ दूसरे दूसरे संप्रदाय वाले वरुण सोम अग्नि पवन यम कुबेर एवं गणेश जी प्रधान देवता मानते हैं कहते हैं कि गजवदन गणेश जी संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है वे यथेक्ष कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं